तारीख से माने रुक्मी जी कह रही थी उनके यहां पर वहां पर मंदाकनी शिक्षा की सात दिन कथा है तो देखते है माने फिर उसके बाद में ये जो है उसको जैसे शुरू तो अभी इकतीस तारीख तक तो नहीं? शायद सात दिन का होगा कितना ये उनका या कंटिन्यूअस हो तो माने फिर माने वो आ, कोई दूसरा घंस भी ले, ले, ले? थे थे लेंगे आठ दिन में हाँ प्रेम संपुट्ट लेंगे प्रेम संपुट्टी लेंगे हाँ हाँ प्रेम संपुट्ट लेंगे प्रेम संपुट्ट लेंगे प्रेम संपुट्टी करेंगे हाँ ये ये शेष इसके हो सकता है बीस एक रह जाए पच्चीस एक रह जाएंगे आज इकतालीस है इकतालीस शुरू करे तो इसमें हो तो नहीं पाएगा आगे, आगे। तीस... आ, संदर्थ, संदर्थ। तो तो आज तीस हाँ बहुत सुंदर सुंदर अच्छी बात ठीक है इसको जैसे साहब साफ की जैसे कहेंगे निकल मतलब कोई कोई एक तो पूरा होना चाहिए सही बात है <तारेह> तो तो तो कल ऐसे ही हो जाता है कई बार कि मन कोई ग्रंथ आता है तो मतलब उसका एकदम तो वो सबकी नई नई इच्छा होती है अब कल वहां पे गए शरणागत आश्रम में वो शर्णा काश में कह नहीं लगे मैंने आज तो नाम के ऊपर सुंदर प्रवचन हुआ ये कहीं ऐसे होता है हाँ खुले गए खुला हुआ है हाँ सही बात है सही बात है सही बात है बाबा ये हाँ हाँ हाँ बस ऐसे करें ऐसे करें के दी जैसे जैसे कहेंगे हाँ। बोलो बुलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मगन मोहन देव जू की जय श्री नय गौर हरी श्री गोविंद जय जै, जै गोपाल जय जय गोविंद रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन दरि लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण ओम जयते पराशर सूनू हु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्म मम तम जगत्पिबती विश्व विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतक्षं पर जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया तो बराक वराको तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चरीणयावती न कल सर्पयत मुन्न तोलसाश्रिय हरिपुरट सुंदर द्युतिब सन्दीप सदा हृदय कंदर स्फु तशीन मंदन जयताम सुरतंगो मो मतेर्दती मत्सस्वपज राधाम मदन मोहनौ नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्युन चुनौतम दिवीं सरस्वती व्यास तपोजीरछाकुभ्य कृपा सिन्धुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति जनक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मनुमते दयान्द्र तुलसी यत्र पुराण काननम यो हरिंदा बोसौ श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा दासी को मिले ये अभिलाषा करती मी दयाक्ष स्फुर दधर मणि विद्रुमश्रेण भार दीपायामोराल स्मरकटोपक्षहाया गांीरियावर्तनाभे बहुलहरिमहामपीयूष सिंधो श्रीराधाया पदाबोहरचरणे योग्यता चिंदे श्री राधा के चरण कमलों की योग्यता में चिन्ह योग्यता की मैं कहीं अभिलाषा कर रही हूं योग्यता का चयन कर रही हूं चिन्हे मान योग्यता की अभिलाषा कर रही हूँ उसको चाह रही कि श्री राधाया रूह परिचरण श्री राधा के चरण अम्बोरूमन कमल श्री राधा के चरण कमल हैं और उन कमलों की परिचरणे परिचर्या करने का की योग्यता मुझे प्राप्त तो हो ऐसी प्रार्थना कर रही है प्रार्थना कर रही है स्वामी कैसी है कोई ऐसी वैसी थोड़ी है बहुत स्वामी मेरी कितनी महिमाशाली कितनी परम परम सुंदरी होकर के विराजमान उन श्री किशोरी जी की महिमा किशोरी जी के सौंदर्य उनका गायन करते हुए श्री श्याम सुंदर के हृदय में किशोरी जी के प्रति अपूर्व जो प्रेम भाव है उस प्रेम भाव को उद्दीपन करने के लिए किशोरी जी की महिमा का गायन कर रहे क्रिया करते हुए जिनकी दो ने रूपी मछली जहां नाच रही है मछली जैसे चंचल ऐसे ही मछली आकार में भी और चंचलता में और सरसता में या yeah, yeah. तो आकार में भी ने जो है वो मछली जैसे फिर सरस्ता में भी मछली जैसे और चंचलता में भी मछली जैसे तो क्रीडन मीन दयाक्षा श्री राधिका जिनकी दो आंखें वे क्रीड़ा करती हुई चंचल मछली के समान जिनकी दो आंखें स्फुरत अधरमणि विद्रुम श्रेण भार और अधर मणि विद्रुम जहा अधर जो है वो मणि विद्रुम मणि के समान मूंगा के समान लाल ओठ जो है वो ओठ जिनके विराजमान कि जैसे मुंगा की कोई माला हो ऐसे ओठ वे शोभा को, को प्राप्त हो रहे है और श्रोण भारत द्वीपाया श्री प्रिया उनका कटपश्चात जो भाग है वह परम परम सुंदर होकर के विराजमान श्रोणि जो है वो श्रोणि के भारत वो द्वीप के समान जहां शोभा को प्राप्त हो रहे हैं कटिभाग वह द्वीप के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है द्वीपाया और द्वीपायाम द्वीप के समान आयाम माने विस्तृत जिनका कट पश्चात भाग श्रोणि भाग वो शोभा को प्राप्त हो रहा है दीपायाम ओ तरल तरल स्मर कलभ कटा रोहाया और जहा मन कटपश्चात जो भाग है वो द्वीपायाम होकर के उत्तरल माने अपूर्व से प्रकाश को प्रकाश करते हुए विराजमान है और स्मर कलभ कोई मत कामदेव रूपी ही हाथी है माने हाथी का बच्चा तो स्मर कामदेव रूपी कोई हाथी को बच्चा कट कनपट्टी का भाग गोल निकला रहता है कनपट्टी का जो भाग है वो उसका गोल निकला रहता है तो उसको कहते हैं कट गजकट तो गज कट के समान माने हाथी की कनपटी के समान जिनके श्रीअंग के ऊपर परम सुंदर रसद कुंज विराजमान है वक्षस्थल उनकी अपूर्व शोभा जिनकी विराजमान हो रही है तो श्रोणी भार वो द्वीप माने किसी द्वीप के समान आयाम माने विस्तृत और उत्तरण माने जैसे तैरते हुए द्वीप के समान विराजमान हो ऐसे अपूर्व चंचल द्वीप के समान विशोभा को प्राप्त हो रहे हैं और स्मर कलभ कट आटोप जो कामदेव है उस कामदेव रूपी हाथी के कट के समान वक्षो रोहाया जिनके रसद कुंज जिनके वक्षस्थल वे अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और गंभीरावर्त नाभे जिनकी नाभी गंभीर है और वह कमल के समान आवर्त मैने एक भावर के समान जिनकी नाभी शोभा को प्राप्त हो रही है बहुल हरि महाप्रेम पीयूष सिंधु ऐसे सारे अंगों की शोभा जहां श्री अंग में एक स्थान पर विराजमान है ऐसी बहुल माने इन सारी शोभाओं से मछली की शोभा सुंदर विद्रुम की शोभा सुंदर द्वीप की शोभा हाथी के कठ शोभा गंभीर आवर्ती की शोभा जो कि ऐसी सारी शोभाएं इनसे बहुल हो करके, इनसे इक्की बहुलता से युक्त हो करके सारी शोभाएं जैसे एक जगह पर स्थापित हो गई हैं ऐसे हरि महाप्रेम पीयूष संदोख श्री हरि के महासमुद्र हरि के प्रेम की जो श्री राधिका महासमुद्र हैं श्री किशोरी जो श्री श्यामचंदर के प्रेम की महासमुद्र के समान है समुद्र में जैसे मछली है समुद्र में जैसे कभी कभी द्वीप तैरते हुए विराजमान होते हैं समुद्र में जैसे मूंगा वह कहीं प्राप्त हो जाते हैं रत्न प्राप्त हो जाते हैं गुंगा प्राप्त हो जाते हैं जैसे समुद्र में मत हाथी वो भी अपूर्व रूप से क्रिया करते हुए विराजमान होता है समुद्र में जैसे कभी आवर्त ऊंची ऊंची लहर या कभी भवर वो भी पड़ती हुई विराजमान होती हैं, ऐसे श्री श्याम सुंदर के महाप्रेम पीयूष की समुद्र रूपाशनी राधा रानी समुद्र के जितने भी लक्षण है तो समुद्र के लक्षणों को श्री प्रिया जी के स्वरूप में वो मंजरी दर्शन कर रही हैं और दर्शन करके श्री श्याम सुंदर उनके लिए ये श्री राधिका प्रेम की समुद्र रूप होकर के विराजमान है ऐसी श्री राधाया पदाम भोह पद चरणे योग्यता में यदि मेरे सामने बहुत सारे विकल्प हो भोग मोक्ष स्वर्ग इत्यादि के बहुत सारे विकल्प हो, तो उनमें मैं उन जो विकल्प चुनूंगी वो विकल्प चुनूंगी श्री राधिका के चरण कमलों की सेवा का मुझे भोग नहीं चाहिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए मुझे संसार का यश नहीं चाहिए मुझे सेवा जो विकल्प चाहिए वो ऑप्शन चाहिए विकल्प है वो श्री राधिका के चरणों की सेवा उसको ही चिन्हे उसका ही मैं चयन करूंगी परंतु किशोरी जी को एक श्याम सुंदर हरे महाप्रेम पीयूष सिंधु श्री प्रिया जी का स्वम वर्णन किया एक महाप्रेम के समुद्र के समुद्र प्रेम के अमृत के समुद्र के समान श्री राधिका कृष्ण के प्रेम रूपी महाअमृत की सिंधु है श्री राधिका कृष्ण प्रेम के अमृत की सिंधु हैं अब समुद्र में जितनी भी चीजें होती हैं, उन सवो को कहीं समावेश किया गया इसको कहते हैं सांग रूपक माने एक चीज का रूपक बनाया गया मेटाफर दिया गया और उस मेटाफर में उससे संबंधित रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उन सवों को भी मेटाफर के रूप में ही जहां दिया जाए एक मुख्य रूपक के साथ में अन्य रूपकों को भी अंगों को भी रूपक के साथ में जहां मिलाया जाए वहां पर होता है सांग रूपक दो तरह के रूपक होते हैं एक होते हैं निरंग रूपक एक होता है संघ रूपक एक होता है परंपरित रूपक तीन रूपक हैं निरंग रूपक का तात्पर्य है जहां पर रूपक है परंतु उसका कोई अंग वर्णन नहीं है चरण कमल इनकी हम वंदना रहे हैं अब कह दिया चरण कमल बंदो हरे राई चरण को कमल की कह दिया गया अब पंथ कमल के विभिन्न अंग कर, कमल की विभिन्न जो भाग है उसकी विशेषताएं उनका वर्णन नहीं है यह कहलाएगा निरंग रूपक उसमें किसी अंग का वर्णन नहीं है एक रूपक का वर्णन कर दिया पंत कोई अंग नहीं दूसरा है सांग रूपक सांग रूपक जैसे यहां पर दिख रहा है श्री राधिका यदि अमृत समुद्र है तो समुद्र में मछली होती है यहां मछली कौन है बोले शिवप्रिया जी के नेत्र श्री समुद्र में लहर के साथ बहुत सारी जहां बजरी आती है उस बजरी के साथ में जब आती है लहर के साथ में तो मूंगा वे भी किनारे पर मूंगों की पंक्ति कहीं लग जाती है आ जाती है मूंगे भी उछल करके समुद्र के बाहर आते हैं ऐसे ही शिवप्रिया के आधार ये मूंगा के समान है अब जब समुद्र का रूपक दिया तो समुद्र में बीच बीच में कहीं कहीं तापू भी दिखते हैं यहां पर तापू कौन है बोले शिवकिशोरी जी के कट पश्चात भाग कमर तो पतली है परंतु तो कमर के नीचे का जो भाग है वह कहीं विस्तृत होकर के तापू के समान जैसे अपूर्व नर्तन करते हुए शोभा को प्राप्त हो रहा है और शिव समुद्र जो है उनमें मत हाथी भी क्रिया करते हैं यहां मान लो कामदेव रूपी जो हाथी उसी के दो कट माने कंपटी वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं श्री वृक्ष उनकी अपूर्व शोभा शिवप्रिया की हो रही है समुद्र में भवर पड़ती हैं यहां पर गंभीर आवर्त नाभि नाभि ही कहीं अः भवर के समान शिशुभूत हो रही है ऐसी श्री हरि के महाप्रेम की समृद्ध रूपा श्री राधा रानी है अब मेरे पास में यदि कोई अनेक विकल्प रखे कि तुमको भोग चाहिए राज्य चाहिए चक्रवर्ती राज्य चाहिए तुमको इंद्रपद चाहिए तुमको मोक्ष पद चाहिए मैं सारे पदों को त्याग करके मेरा जो अपनी चयन होगा मेरी जो अपनी पसंद होगी वो विकल्प होगा कि मैं श्री राधिका के चरणों को ही एकमात्र चुनूंगी तो ये हो गया सांग रूपक निरंग रूपक एक है परंपरित रूपक साथ ही साथ में उसकी बात भी कर लें परम्परित रूप उसे कहेंगे जहां पर एक रूपक दिया तो उसके साथ में दूसरा रूपक कहीं जुड़ा हुआ आ जाए अब जैसे लता कही गई कि कोई लता है तो लता है तो कहीं कोई तमाल वृक्ष भी है तो तमाल वृक्ष उससे या स्वर्ण लता लिप्ट हुई है तो शिवप्रिया लाल की शोभा वृंदावन में कैसे जैसे कोई स्वर्ण लता चंपक लता तमाल वृक्ष से लिप्टी हुई है तो एक लता है तो लता के लिए वृक्ष चाहिए लता बिना वृक्ष के ऊंची नहीं बढ़ सकते बढ़ सकती है लता उसे ही कहते हैं जिसको आगे बढ़ने के लिए जो अपने पैर पर पे खड़ी नहीं हो सकती है आगे बढ़ने के लिए जिसको वृक्ष की जरूरत हो उसका नाम लता है उसको लता कहेंगे तो यहां पर लता के प्रिया जी को ये लता कहा गया तो श्याम सुंदर को तमाल वृक्ष कह दिया गया इसको कहेंगे परम्परित रूपक एक रूपक है तो उस रूपक से कनेक्टेड कोई दूसरा रूपक उसको भी जोड़ दिया जाए तो एक हुआ परंपरित रूपक एक हुआ किसी वस्तु के अलग अलग जो अंग हैं उन अंगों को ही वस्तु के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया जाए वो हो गया सांग रूपक और निरंग रूपक में किसी वस्तु का अलग अलग वर्णन किया जाए तो श्री राधिका के चरण कमल इनकी परिचर्या ही मैं विशेष रूप से कहूँ अब चरणों की जो परिचर्या है वो मुख्य वस्तु है कि दासी को नायका भाव नहीं चाहिए इस दासी को सखी भाव नहीं चाहिए इस दासी को केवल श्री राधिका का चरण सेवा चाहिए और चरण सेवा में प्रियालाल की सेवा करने में प्रिया लाल को सुख देने में सेवा ही इसके लिए सुख बन जाता है तो ये सर्वोत्तम वस्तु है कि सेवा अपने आप में सुख बन जाए सेवा करके बदले में मुझे कुछ न कुछ मिलेगा ये भावना होकर के सेवा मेरी सेवा ग्रहण की गई इससे बढ़कर के और कोई दूसरा सुख है ही नहीं ये भाव प्राप्त हो जाना यह सबसे बड़ी वस्तु है और उसको प्राप्त किए हुए हैं माला ग्रंथ शिक्षया मृद मृद श्रीखंड निर्घर्षणा आदेशेनाभुत मोद काजन ही बृंदारण्यरहस्थलीशु विविशा प्रेम भारोद प्राणेशल कदा मया मैया हे श्री हे अधिश्वरी हे श्री बृंदावन की स्वामी आप कब प्राणेशं चार्य कई खल कदा दास्या कब मैं आपके प्राणेश की मानी श्री श्याम सुंदर की युगल की मैं आपके आदेश से दासी बनकर के सेवा करूंगी श्री श्याम सुंदर की दासी बनकर के सेवा आप तो श्री श्याम सुंदर की दासी बनकर के मैं कब सेवा करूंगी यह अभिलाषा करते हुए विराजमान हो रहे माला ग्रंथन शिक्षाया कब वो अवसर होगा कि आप मुझे अपने हाथ से देख ऐसे माला बना श्री श्याम सुंदर के लिए आप माला पोर रही हैं माला बना रही हैं और उस समय इस दासी को भी सिखाती जाएंगे बोलिए ये माला ऐसे बनाई जाती है ऐसे मुझे परम स्नेही होने के कारण मुझे कब माला ग्रंथन करने की शिक्षा हे श्री किशोरी जी इस दासी को इस मंजिली को आप कब वो सेवा प्रदान करेंगे तो श्री राधिका चरण दासी इसको ग्रहण करते हुए मुझे अपनी दासी समझ करके परम स्नेह के कारण माला ग्रंथन शिक्षा माला गूंथने की शिक्षा आप प्रदान करेंगी तो माला ग्रंथन शिक्षा और माला गूतने में जैसे पचरंगी पुष्प हैं उन पचरंगी पुष्पों को किस प्रकार कहीं रंगों के विरोधाभास को धारण करते हुए देखते हुए कैसे चुना जाएगा कभी कभी उनके संयोग को देखते हुए कैसे रंगों को कहीं संयोजन किया जाए इसकी शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान तो माला ग्रंथन शिक्षा ये माला गूंथना ये भी बड़ी शिक्षा की बात है ये किशोरी जो जैसी कोई माला गूथना नहीं जानती हैं किसी पे आती नहीं है किशोरी जो अपने हाथ से माला गूंथती हैं श्याम सुंदर के लिए और वो शिक्षा मुझे भी प्रदान करेंगी कि कभी विरोधी रंग के पुष्पों को मिलाना कभी क्रम से पुष्पों को मिलाते हुए एक रंग से दूसरे रंग में संयोजन करते हुए उन पुष्पों को स्थापित करना ये जो कुशलता है ये कुशलता कि शिक्षा आप प्रदान करेगी और मृद मृद श्रीखंड निर्घर्षणार्थ कब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं आपके प्रिय के लिए मृद मृद श्रीखंड निर्घर्षणार्थ कोमल भाव सहित श्री चंदन जो है उन चंदन को घिसू और चंदन को घिसकर के विशेष रूप से कभी कस्तूरी का चंदन कभी केशर का चंदन कभी कपूर का चंदन इन तीनों चंदनों को अलग अलग घिसकर के अलग अलग कटोराओं में सजा करके रख कभी श्वेत चंदन कभी केसरी चंदन कभी शाम चंदन, नील चंदन इनको घिसते हुए विराजमान एक चंदन में दूसरा चंदन मिल गया सब रंग जो है वो उसका रंग बिगड़ गया कहीं रंग में मिश्रण हो गया वो नहीं कैसे बड़ी चतुराई के साथ में जो चकला जिसका है उसी चकला के ऊपर वो ही चंदन उसी प्रकार से घिस घिस करके तो उसमें कहीं रज इत्यादि ना आए उसके रंग में कोई अंतर न हो और उनको अलग अलग घिसकर के अलग अलग कटोराओं में कब कर संभाल करके रखू तो मृद मृद श्री खंड श्रीखंड निर्घर्षण निर्घर्षणा आदेश अद्भुता मोदी आदे और कभी श्री श्याम सुंदर के लिए सुंदर मोदक जो है उन मोदकों को बनाती हुई मैं विराजमान हूं आपने जो सुंदर मोदक बनाई उन मोदकों को सुंदर रूप से बनाते हुए मैं विराजमान हूं तो कभी आपके आदेश से मोदक बनाती हुई मैं विराजमान हूं मोदकारी बिधि श्री किशोरी जी विशेष रूप से जो नारियल के लड्डू कभी जो केला उनके सुंदर लड्डू कभी वे जो दाल है उर्द की दाल उसके बीच में केला की जो बूंदी उसको लेकर के और उसको केले के, के में वो से उसकी की दाल में कहीं लपेट करके और उससे जो सुंदर आ, सामग्री जो है उस रस्केली इत्यादि जो सामग्री है उस रस्केली इत्यादि सामग्रियों की रचना करते हुए कौ में विराजमान होंगी तो मोद का आदि मोदक आदि की जो विधि है उन विधि के द्वारा सुंदर मोदक बनाते हुए कौ में विराजमान होंगी तो मनमोदक इत्यादि जो है उन जो सामग्री हैं अलग अलग उन सामग्रियों की रचना करते हुए मनोहर बूदी मनमोदक इनके अलग अलग सामग्री उनकी रचना करते हुए मैं विराजमान होंगी कुण्यांत तो सम्मी कुण्य में सम्म करते हुए कुंज में सोहनी लगाते हुए और कुंज में जो मंदर वस्त्र है उस मंदर वस्त्र की सेवा करते हुए मैं विराजमान होंगी। हूँ वृंदारण्य रह वृंदावन की रहस्थलियों में आपकी जो बिलासकी स्थली है उन बिलास की स्थलियों में सबका प्रवेश नहीं है वहां पर जो अंतरंगा दासी है उसका ही एकमात्र प्रवेश है ऐसे वृंदावन की राष्ट्रियों में विवश होकर के प्रेमार्थ भारोदमा प्रेम की आर्थिक धारण करके प्रेम की व्याकुलता धारण करके अधिक सेवा मिले और अधिक सेवा मिले इस भार को धारण करके प्राणेशम हम परिचार कई कब मैं आपके प्राणेश को परिचार कई खलकदा परिचारकों के साथ में प्रचारिका जो का, का सखिना और प्रिय नर्म सखा इनके साथ में खलकदा दास्या मया अधिश्वरी कहो मुझे दासिया मया मुझे आप दासी बना करके नियुक्त करेंगी श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार श्याम सुंदर की शोभा इनके द्वारा श्री प्रिया के हृदय में जो रति भाव है उस रति भाव का उद्दीपन करना श्री श्याम के हृदय में प्रिया के प्रति प्रिया के हृदय में श्याम के प्रति परस्पर प्रीति इनको बढ़ाना और प्रीति बढ़ा करके रस की अंकुल परिवेश को उपस्थित करके श्री श्याम सुंदर के श्रेहस्त में मैं कब आपको समर्पित करूंगी तो माला ग्रंथन शिक्षा कभी माला के गूथने की अपूर्व शिक्षा उसको आप प्रदान करेंगी कभी मृद मृद श्रीखंड निर्घर्षणार्थ कैसे चंदन घिसा जाता है इसकी कोमल कोमल रूप में श्रीखंड उस तो श्रीखंड का को घिसने की जो सेवा है उसको मैं करूंगी और उसमें विभिन्न जो चंदन के स्वरूप हैं कभी कर्पूर कभी कस्तूरी कभी केशव इनके अलग अलग स्वरूपों को घिस घिस करके अलग अलग रंग रोटाओं में मैं कब रखती हुई विराजमान होंगी और आदेश अद्भुत मोदक आदि विधि और कब आप आदेश देकर के सुंदर मोदक निर्माण की जो विधि है उन मोदक निर्माण की विधियों को आप मुझे प्रदान करेंगी मान लड्डू बांधने की जो विधि है उसको कब मुझे आप आदेशित आदेशित करेंगी और कु संभा नहीं कब मैं कुंजी के अंतर भाग का भी संभाजन करते हुए सोहनी की सेवा और मंदन वस्त्र की सेवा इनको करूंगी वृंदावन रहंदावन की रहस्थलियों में विवश करके के प्रेमार्थ भारत प्रेम की व्याकुलता को धारण करके मैं आपके प्रेम को बढ़ाती हुई और स्वयं प्रेम की आरती को धारण करते हुए प्राणेशम परिचार कई खलकदा दास्या मैं श्री श्याम के जितने भी परिचारक हैं माने प्रिय नर्म सखा हैं उन प्रिय नर्म सखाओं को भी साथ में लेकर के कब कर प्राणेश आपके प्राणेश को दास्या मैयाधीश्वरी हे अधीश्वरी आप मुझे दासी बना करके विराजमान करेंगी और मैं दासी बनकर के सेवा करती हुई विराजमान होंगी स्वभावोक्ति अलंकार है जहां पर किसी के स्वभाव का या सौंदर्य का जैसा है वैसा यथात वर्णन कर दिया जाए वहां पर होता है स्वभावोक्ति जहां पर उपमेय की महिमा दिखाई जाए उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां होता है अथशोक्ति तो यहां पर स्वभावोक्ति है यहां पर दासी की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस स्वाभाविक प्रवृत्ति का वर्णन किया गया जहां पर उपमेय की श्रेष्ठता न दिखा करके उपमान की श्रेष्ठता न दिखा करके उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए माने राधारणी की श्रेष्ठता दिखाई जाए चंद्रमा की श्रेष्ठता नहीं दिखाई जाए चंद्रमा को छोटा दिखाया जाए राधारणी को बड़ा दिखाया जाए वहां पर होता है हाइपरबुल अश्योक्ति और जहां पर उपमान की श्रेष्ठता दिखाई जाए उपमेय की श्रेष्ठता कम दिखाई जाए उससे बढ़कर के श्रेष्ठ उपमान उनकी तुलना की जाए वहां पर होता है उपमा तो उपमा अच्छे और स्वभाव ये तीन अलंकार हुए तीनों में कहीं अंतर है जहां किसी के स्वभाव व्यवहार श्रृंगार उसका यथातथ अनुरूपण कर दिया जाए एज इट इज उसका वर्णन कर दिया जाए वो हो गया स्वभावोक्ति जहां पर प्रस्तुत की महिमा दिखाई जाए अप्रस्तुत उपमान जो है उसकी न्यूनता दिखाई जाए वहां पर होगा अथोक्ति हाइपरबुल और जहां पर उपमान की महिमा दिखाई जाए उपमेय की तुलना उपमेय का वर्णन करने के लिए किसी श्रेष्ठ उपमान को प्रस्तुत किया जाए वहां पर होता है उपमा उपमान तो यहाँ पर स्वभाव उत्ते अलंकार है सीधी सीधी जो दासी की जो स्वाभाविक प्रति है माला गूतना चंदन घिसना लड्डू बनाना मंदिर की सेवा करना श्री श्याम सुंदर के सखाओं को साथ में लेकर के उनके द्वारा श्री निकुंज मंदिर को सजाना ये जितनी भी सेवा है इन सेवाओं को हे श्री स्वामी आपका मुझे प्रदान करेंगे ये जो सेवा मिल रही है इस सेवा में सेवा ही अपने आप में सुख है इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा ये जहां प्रवृत्ति नहीं है वहां पर शुद्ध प्रेम है सेवा करके बदले में कुछ चाहा जाए वो शुद्ध प्रेम नहीं है वहां पर कहीं ना कहीं स्वाधिक प्रेम हो जाएगा परंतु तो सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए यही ही रागानुगा मार्ग और इस रागन में सेवा मिलेगी ये सबसे बड़ा सुख प्रेमा श्री मनमोहन लाल प्रेमा रसोलसुण मांभेण गंभीर दृक् भेदा भंग मृद स्मृतामृत नव जोत्ना चित श्री मुखी श्री राधा सुखधामिनी वृंदाटवी सीमनी प्रियोग के करते कौत लीला निधि अब श्री किशोरी जी की बिलास का वर्णन कर रही हैं और किशोरी जी के बिलास का वर्णन करते हुए ये कह रही हैं कि प्रिया को सर्वाधिक सुख की प्राप्ति कब है राशि ये है कि प्रिया को सर्वाधिक सुख की प्राप्ति कब है जब उनको ये लगे कि आहा श्री प्यारे ने मेरी प्रेम सेवा स्वीकार की निःसुखी कामना तो है ही नहीं यहां काम तो निकुंज मंदिर में प्रवेश करेगा ही नहीं तो यहां पर श्री प्रिया इस बात को का अनुभव करके सुखी होती हैं कि आहा मैंने सर्वात्मना समर्पण जो किया प्यारे ने मेरे समर्पण को स्वीकार किया और इस प्रकार प्रिया की सेवा ही प्रिया के लिए सुख है इसी प्रकार श्री श्याम अपने आप को श्री प्रिया जी को समर्पण कर रहे हैं और उनमें भी निज समर्पण ही प्रिया की जो प्रेम सेवा कर रहे हैं श्याम वह सेवा ही श्याम के लिए सबसे बड़ा सुख है तो काम में और प्रेम में अंतर यही है कि काम में सेवा करके बदले में कुछ चाहा जाए उसका मतलब है काम परंतु जहां सेवा ही सुख हो जाए उसका मतलब है प्रेम तो प्रिया लाल इन दोनों में निज सुख की कामना तो है ही नहीं इससे काम का तो यहां स्पर्श है ही नहीं यहां पर केवल मात्र प्रेम विराजमान सेवा ही अपने आप में सुख है सेवा करके कुछ प्राप्त करना यह सुख नहीं है सेवा ग्रहण की गई इससे बढ़कर के और कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता है अब दासी के लिए सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है कि मेरी स्वामी को सुख मिले मेरी स्वामी को सर्वाधिक सुख मिलेगा किसमें कि जब वो श्याम सुंदर की सेवा करेंगे इसमें स्वामी को सुख है इसलिए श्री स्वामी को श्याम सुंदर को से मिलाना यह दासी का सर्वोत्तम सुख हो। और उस सर्वोत्तम सुख के लिए ही दासी निरंतर निरंतर प्रार्थना कर रही है तो इस विलास दर्शन में प्रिया लाल के विलास दर्शन में तत्वतः आत्मा का दर्शन है प्रिया को जो प्रिया की आत्मा को जो सुख की प्राप्ति हो रही है उस सुख का दर्शन यही प्रिया को सबसे ज्यादा सुख देना है और ये सेवा ही दासी के लिए सबसे बड़ा सुख बन जाए इसी सेवा को प्राप्त करने के लिए श्री युगल के विलास का दर्शन विलास का वर्णन वो करती है यहां दूर दूर तक कहीं अपनी इंद्रियों को सुख प्राप्त कराने की अभिलाषा है ही नहीं इसलिए प्यारी को अपनी स्वामनी को उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु समर्पित करना प्यारी के प्यारे हैं श्याम सुंदर प्यारी का लक्ष्य है श्याम सुंदर को सुख प्रदान करना और उसमें प्यारी को सुख की प्राप्ति हो रही है और तो दासी का सुख यही है कि वह श्री स्वामी जी को सर्वोत्तम सुख प्रदान करे अर्थात स्वामी की सर्वोत्तम प्रिय वस्तु को स्वामी को प्रदान करे और इसी के लिए श्री श्याम सुंदर की और श्याम सुंदर की विभिन्न चेष्टाओं का वह गायन वह दासी बार बार श्री स्वामी के सामने करती है और उसकी प्रार्थना कर रही है कि प्रेमाम्बोधि तरुणिमा रंभेण गंभीर दृभ भेदाभंगी कि श्री प्रिया जी के हृदय में अपूर्व प्रेम का समुद्र लहर ले रहा है प्रेमा भोधि प्रेम का समुद्र लहर ले रहा है और उसके रसोलसत तरुणमा रस में कहीं भी पुरानापन नहीं आता है यहां पर नित्य नूतनता की ही प्राप्ति होती है जहां पर इंद्रिय का सुख होगा किसी रिसोर्स से इंद्री के द्वारा श्रोत रूप इंद्रिय के द्वारा अपनी इंद्रिय को सुख प्राप्त करने की जहां अभिलाषा होगी वहां वह सुख प्राप्त हो जाने पर वह सुख या तो घृणा में परिणत होगा या पश्चाताप में परिणत होगा रिपेन्डेंस में या में वो परिणत होता है परंतु क्योंकि यहां पर इंद्रिय के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं की जा रही है इंद्रिय को बल्कि सेवा के द्वारा आत्मा को परम परम सुख की प्राप्ति की जा रही है इसलिए इस मिलन में इस विलास में कहीं भी कभी भी विलास का समापन नहीं है वहां पर प्रत्येक क्षण नित्य नूतनता की ही प्राप्ति है जब जब श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं तब तक तो नित्य नूतनता की प्राप्ति होगी यदि इंद्री के सुख को चाहा जाएगा फिर से दोबारा इसी बात को रेखांकित करना है कि यदि इंद्री का सुख चाह जाएगा तो इंद्री का सुख पूर्ण हो जाने पर कहीं घृणा और पश्चाताप इन दो की प्राप्ति होती है परंतु जहां इंद्री का सुख नहीं है सेवा का सुख है वहां पर नित्य नित्य नूतनता की ही प्राप्ति शिवप्रिया लाल दोनों को होती है इसलिए शिव वृंदावन के विलास में निरंतर निरंतर एक बात को कहा गया कि नवल वसंत नवल वृंदावन नवल ही फूले फूल यहां पर बसंत नया नया है प्रिया नहीं है वृंदावन नहीं है सखी नहीं है बसंत नित्य नवीन नभी, नवीन है फूल नित्य नवीन है नित्य नई लता है नित्य नया रज है नित्य नई यमुना तो प्रत्येक वस्तु नित्य नवनव होगी जबकि इंद्रियों का सुख नहीं होगा बल्कि आत्मा का सुख है आत्मा सदा नित्य होकर के विराजमान इसलिए श्री प्रियालाल भी तो स्वयं परमात्मा रूप होकर के विराजमान उनका जो सुख है वो निरंतर निरंतर परम में आनंदात्मक होकर के ही विराजमान होगा इसलिए श्री प्रिया प्रेम की अंबोधि है प्रेम की समुद्र है और उस, उस समुद्र का साक्षात आस्वादन प्राप्त करने के लिए ही जो आनंद वस्तु थी वह सर्वदा चार रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करती हुई विराजमान हुई प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वरूपानंद नहीं प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए वो जो आनंद तत्व है वो आनंद तत्व ही सर्वदा ही प्रकट आनंद रूप है आनंद घन मूर्ति होकर के विराजमान है इसलिए वह प्रिया लाल सहचरी वृंदावन इन चार रूपों में प्रकट है और उस प्रियालाल सहचरी वृंदावन में श्री प्रिया आश्रय जाती जो रस है उसका आस्वादन ले रही हैं तो प्रेमा बोध रस श्री राज प्रेम की समुद्र हुई परंतु तो समुद्र होकर के केवल स्वरूपानंद मात्र नहीं है बल्कि रस कह करके आश्रय जाती जो आनंद है उससे युक्त होकर के श्री प्रिया विराजमान हुई तो रसोलस माने आश्रय जाती जो रस है उस वो में निरंतर निरंतर उत्पन्न हो रहा है तो उस आश्रती रस में तरुण मां की जैसे लहर उठ रही हैं तो प्रेमांबोधि कहने से संतोष नहीं हुआ प्रेम अमृत समुद्र कह करके भी रस शब्द का और प्रयोग किया गया भाई जहां प्रेमांबोधि कह दिया प्रेम का समुद्र कह दिया वहां पर फिर रस कहने की जरूरत नहीं है प्रेम अपने आप में रस है परंतु रस कह रहे हैं क्योंकि स्वरूपभूत आनंद नहीं है बल्कि प्रकट आनंद और प्रकट आनंद में भी आश्रय जाती जो आनंद है उसको श्रीप्रिया प्राप्त करके विराजमान हो रही है और उस आश्रय जाती आनंद में श्रीप्रिया में निरंतर निरंतर तवन नित्य नूतनता वह प्राप्त हो रही है वहां पर कहीं बासीपन नहीं है कहीं भी पूर्वभुक्त वस्तु नहीं है अनुराग में नित्य नूतनता की शिव में प्राप्ति हो रही है क्योंकि यदि इंद्रिय स्रोत के द्वारा इंद्रिय का सुख होता तो वह सुख कहीं बासी पड़ जाता वह कहीं घृणा में या पश्चाताप में परिणत हो जाता परंतु क्योंकि यहां पर आत्मा का सुख है सेवा ही सुख है इसलिए नित्य नित्य नूतनता की प्राप्ति हो रही है ऐसे रंभेण गंभीर भेदा भंगी अब समुद्र रहता है नीचे और लहर उठती है ऊपर ऐसे ही श्री प्रिया के हृदय में आनंद समुद्र है अब वो आनंद समुद्र प्रकट कैसे हो रहा है वो प्रकट हो रहा है भावों के नाचने से वो प्रकट होता है कटाक्ष के द्वारा तो जैसे समुद्र रहता है नीचे लहर उठती है ऊंची इसी तरह से जो रसका उल्ल की उल्लसित जो तरुणमा थी उस तरुणमा में गंभीर भेदा भंगी नयन जो है वे ही गंभीरता के साथ में विभिन्न भंगिमा प्रकट कर रहे हैं जिन नयनों के माध्यम ही माध्यम ही कभी गर्व प्रकट हो रहा है कभी अभिलाषा प्रकट हो रही है कभी रुदित रुदन प्रकट हो रहा है कभी मुस्कान कभी असूया कभी भय कभी क्रोध और इन सारे भावों का हर्ष के साथ में संक्रीकरण हो रहा है जैसे रसाला में मुख्य वस्तु है दही परंतु उसमें आम भी नचड़ा हुआ है उसमें काली मिर्ची भी है उसमें कहीं कपूर भी है सुगंध भी है इलायची भी है सारे रस उसने जैसे मिले हैं वह सब मिलकर के एक अपूर्व रस दे रहे वो अमरस भी नहीं है वो दही भी नहीं है कुछ दही अमरस सबसे कुछ अलग रस है ऐसे ही ये जो किलकिचित भाव है वो किलिंचित भाव कुछ अपूर्व होकर के विराजमान और प्रिया के नेत्र के माध्यम से वह किलकिंचित भाव अपूर्व रूप से बाहर प्रकट होते हुए विराजमान हो रहा है तो गंभीर दृढ़ भेदाभंगी गंभीर जो दृष्टि है वो गंभीर दृष्टि के विभिन्न जो भेद है माने कटाक्ष के भेद उन कटाक्ष भेदों के माध्यम से वह रस अपने प्रकट होता हुआ चला जा रहा है क्या सुनना पहले प्रेम का समुद्र बनाया समुद्र बताते हुए भी उसको रस कहा रस बताते हुए भी उसने तरुणमा बताई उस रस में भी और उस रस में भी कटाक्षों और नयनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से लहरें कहीं प्रकट हो रही हैं समुद्र रह गया है नीचे और वह अपनी कहीं जो क्रियाशीलता है चेष्टाशीलता है उस चेष्टाशीलता को कहीं भवों के कटाक्ष के माध्यम से बाहर प्रकट कर रहा है और इन कटाक्षों में भी अनेक अनेक जो भाव गर्भ अभिलाषा रुदन स्मित असुया भय क्रोध ये सब मुख्य रूप से हर्ष जो दही है, बेस है वो बेस क्या है हर्ष और हर्ष में ये सब चीजें मिली हुई हैं, ऐसे हर्षी के साथ में हर्ष की प्रधानता है किल भाव में उस हर्ष के कारण शिवप्रिया के नैन जहां विभिन्न भंगमाओं को प्रकट करते हुए प्रकट हो रहे हैं और मृद मृत नव ज्योत्स्ना चतश्री मुखी मृदु मुस्कान उस मृदु मुस्कान में जो अमृतमयी नई ज्योत्ना है उससे युक्त मुख वाली है प्रिया की रूपमाधुरी का वर्णन करने में ऐसा लगता है जैसे एक शब्द सखी के लिए असमर्थ है इसलिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी पूर्णता को प्रकट करने के लिए वो अनेक अनेक जो शब्द हैं अमृत का भी प्रयोग करेगी जोशना का भी प्रयोग करेगी वो श्री शब्द का भी प्रयोग करेगी तो एक ही शब्द के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करने के लिए एक ही वस्तु के विभिन्न जो प्रभाव है उन प्रभावों को प्रकट करने के लिए वो सौंदर्य की मधुरमा का अपूर्व रस नहीं कहेंगी कि रस रस प्राप्त हो रहा है सौंदर्य की मधुरमा के अमृत का अपूर्व रस अमृत भी रस भी मधुरमा भी सब कुछ एक साथ करेगी क्योंकि उसके बिना वस्तु का पूर्ण तरह से प्रकाशन नहीं होता है तो वस्तु इतनी गंभीर है कि एक शब्द के द्वारा उसको यथावत रूप में यथातथ रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है इसलिए उसके विभिन्न प्रभावों को प्रस्तुत करने के लिए अनेक अनेक विशेषो का यहां सखे प्रयोग करती है वो मंजरी प्रयोग करती है मृद स्मृता मृत नव ज्योत्ना चित श्रीमुखी मंद मुस्कान ही अमृत है उन अमृत से नई ज्योत्ना प्रकट हो रही है उससे श्रीमुख जिनका प्रकट हो रहा है श्री राधास्व धामिनी वे श्री राधे का सुखी धाम होकर के विराजमान है प्रबलसर वृंदाक भी सीमनी वे श्री वृंदावन की सीमा में अपूर्ण रूप से विलास करती हुई विराजमान हैं प्रयोग के रथ कौत काम करते आज प्यारे की लड़ लड़ी कुंज में वे विभिन्न रथ कौतुक करते हुए विराजमान हो रही हैं श्री वृंदावन मोहन महल उस मोहन महल में महल, अहलमहल महल में भी लल कुड़ी कुंज में विलास करते हुए वे विराजमान हो रही हैं। के प्यारे प्यारे की की अंक में ही, प्यारे की लड़ी में ही, ही रथ करते, वे रथ कौतुक करती हुई विराजमान हो रही हैं। कंदर्प लीला निधि श्री राधिका कंदर्प लीला निधि हैं। अर्थात श्री राधिका के इस निज स्वार्थ वासना से भी रहित इस प्रेम का के सामने कौन दर्प कर सकता है इसलिए राधिका वास्तव में कंदर्प है कंदर्प का तात्पर्य जिसके आगे किसी का दर्प न चले जगत की जितनी भी प्रेमकाए हैं उन सब प्रेम काओं का दर्प श्री प्रिया जी के आगे ठीका पड़ जाता है तो कंदर्प लीनाधि होकर के वेशिका विराजमान है वे रथ कऊत्म को वेश्य राधिका रत कौतुक करती हुई सर्वदा सर्वदा विराजमान हो रही है और इस रत कौतुक में कहीं भी अपना स्वार्थ नहीं है इंद्री की श्रोत से इंद्री का सुख नहीं है बल्कि यहां प्यारे को सुख देने की जो आत्मा की इच्छा है उस आत्मा की इच्छा का ही सर्वदा सर्वदा संतर्पण होते हुए विराजमान ऐसी वैश्विक राधिका सर्वोत्तम रूप में विराजमान प्रेम के रथ रथ करते कंदपी तो चेष्टा भले कहीं प्रेम की है परंतु तो ये प्रेम कहीं दिव्य होकर के विराजमान और सेवा ही यहां पर परम परम सुख होकर के विराजमान ऐसे भी श्री राधा राधिका लीला निधि होकर के विराजमान विष्णी का के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं आगे विशुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि कईशोर शोभा निधिंग भंगी भंग नि लावण्य संपन्न निधि श्री राधा सम्पन्निधि श्रीराधा जयतात्मारिधि कंदर्प लीलाधि सुधा सुधानिधि मधुपते सर्वस्व भूतो निधि शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि का शुद्ध प्रेम के विलास के वैभव की निधि पहले तो प्रेम प्रेम में भी शुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम में भी शुद्ध प्रेम के विभिन्न विलास उन विलास में भी उन विलासों का वैभव तत्वतः जैसे किसी सरोवर में एक कंकड़ डाला तो एक लहर उत्पन्न हुई परंतु लहर अभी किनारे तक पहुंची नहीं है उस लहर को कहीं ताकत देने के लिए दूसरी लहर उत्पन्न हुई वो पहली लहर के साथ में मिली पहली लहर अधिक बड़ी हुई तब तक तीसरी लहर ने उसको और ज्यादा पोषित किया इसी तरह से एक ही वस्तु का वर्णन करते करते उसके विभिन्न प्रभावों को यहां सखी वर्णन करने लगती है तो श्री राधिका शुद्ध प्रेम में श्याम सुंदर की सेवा कर रही हूं शुद्ध प्रेम का तात्पर्य है जहां सुख की भावना सुख की भावना नहीं है अब सुख प्रेम में जहां प्रेम सेवा है उस सेवा सेवा में ही अनेक दिलास आई माने अनेक चेष्टाएं आई और उन चेष्टाओं में अनेक वैभव माने अनेक भाव आए कभी गर्व का भाव कभी रुदन का भाव कभी असूया का भाव कभी हर्ष का भाव ये सारे भाव उत्पन्न हुए तो मूल रूप में श्री राधा का में शुद्ध प्रेम विराजमान है माने स्वार्थ रहित प्रेम इंद्रिय स्वार्थ रहित प्रेम विराजमान है वो प्रेम कहीं प्रकट होगा बिलास माने चेष्टाओं के माध्यम से परंतु तो उन चेष्टाओं में भी वैभव के रूप में अनेक अनेक छोटे छोटे जो भाव है वे कभी गर्व कभी लज्जा कभी रुदित कभी कभी असू कभी क्रोध कभी भय ये भाव बीच बीच में आएंगे और मिलकर के हर्ष नामक जो भाव है उसको और भी ज्यादा उद्दीप्त करेंगे तो शुद्ध प्रेम फिर उसके विलासमानी विभिन्न चेष्टाएं उन चेष्टाओं में भी समय समय पर आने वाले वैभव माने विभिन्न भाव गर्भ अभिलाषा रुदित स्मित क्रोध भय ये सारे भाव आ रहे और शिव राधिका कैसी हैं कैशोर शोभा निधि जो कईशोर रूप में सना नव नव कैशोर में विराजमान जहां पर कभी भी पुरानापन नहीं है किम शीर्यतिक जो कभी शीर्ण नहीं है और जहां किसी दूसरे की परवाह नहीं केवल प्री की सेवा की परवाह है ऐसी शोभा की निधि होकर के वे श्री राधिका विराजमान उनमें भी श्री राधिका में परम भी मधुरांग भंगे निधि विदग्धता विराजमान है विदग्धता का तात्पर्य है विरोधी वस्तुओं के या बाधाओं के आने पर भी उन बाधाओं का समाधान कर सकने की क्षमता जहां विराजमान हो इसी का नाम है विदग्धता दो विरोधी परिस्थितियों के आने पर भी उन विरोधी परिस्थितियों के बीच में भी कहीं मार्ग को निकाल लेना यह विदग्धता है तो श्री राधा में अपूर्व विदग्धता विराजमान और मथुरांग भंगे निधि और श्री राधिका के अंग अंग अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान है उनके अंगों की जो भंगिमा है वो अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के बिराजमान मधुरांग भंगिमा मधुर अंगों की भंगिमा प्रकट हो रही है मधुर का तात्पर्य है प्रत्येक अवस्था में किसी वस्तु का रमणीय लगना सुंदर लगना यह है माधुर श्रृंगार धारण किए हुए हैं, श्रृंगार तेड़े हो रहे हैं श्रृंगार धारण नहीं किए हुए हैं कोई सा भी स्थान हो कोई सा भी काल हो कोई सा भी प्रकार हो प्रत्येक स्थिति में श्री किशोरी जी तो की जो शोभा वह मधुर होकर के विराजमान तो मधुरांगी वे मधुरांगी होकर विराजमान है मधुरांग भंगिम निधि मधुरता की भंगिमा धारण करके भी विराजमान हैं, और लावण्य सम्पन्न निधि लावण्य की संपदा के निधि हैं, अर्थात उनके प्रत्येक अंग से एक अपूर्व कांति की लहर चारों ओर प्रकट होती है उसको कहते हैं लावण्य सब लोग जानते हैं कई बार निरूपण किया गया है जैसे सच्चा जो मोती है उसके चारों ओर एक लहर दिखती है किसी रत्न के चारों ओर लहर दिखती है उसको ही कह, कहा जाएगा लावण्य तो लावण्य माधुर्य तात्पर्य है प्रत्येक देश काल पात्र इनमें सुंदर लगना ये माधुरी श्री किशोरी जी में विशेषता है और लावण्य में विराजमान है कि वे अपूर्व लहर हैं जिसमें किसी को भी आकर्षित करके डुबो लेती अपनी प्रत्येक भंग माम में किसी को डुबो लेती तो लावण्य की संपत्ति की वे निधि हैं श्री राधा जयता निधि वे निधि श्री राधिका उनकी जय हो जय हो कंडर्प लीला निधि वे उनके आगे किसी का प्रेम में सेवा में दर्प नहीं चलता है ऐसे कंदर्प की लीला की निधि है अर्थात शुद्ध सेवा की निधि होकर के वे शिवराज का विराजमान है सौंदर्यिक सुधा निधि वे सुंदरता की एक एकमात्रमा में सर्वोत्तम एक का मतलब है श्रेष्ठ तो सौंदर्य में परम श्रेष्ठता ऐसी अमृत की निधि हो करके विराजमान है मधुपते सर्वस्व भूतों निधि श्री श्याम सुंदर की वे सर्वस्वूत निधि हो करके विराजमान है श्री राधिका के लिए श्याम सुंदर के लिए वे ही सर्वोत्तम निधि हो करके सर्वस्व निधि हो करके विराजमान क्योंकि श्री श्याम सुंदर के आनंदात्मक जो स्वरूप है उस आनंदात्मक स्वरूप की परम परम निधि होकर के श्य राधा अपसे नीलेंदी वरवृद्तहरी चौरम किशोरद्व तेतुचकास्तकि तो किमिदेण संबोहन तम सखीं कुरतरणी यदोद्रहण शुष्यति स्व स्वच्छायाम अभिवीक्ष मुहते हरण राधा श्री नुगल सरकार के उस सेवा प्रयास में जहां एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान हैं और सेवा ही जहां पर प्रमुख लक्ष्य है वहां पर श्री प्रिया लाल परस्पर परिहास करते हुए भी विराजमान होते और यहां पर एक दिव्य ब्रिम बिंब है कि श्री श्याम सुंदर की कौस्तुमणि में कवि प्रिया अपने रूप का दर्शन करती है प्रथ श्याम सुंदर ने कौस्तुमणि धारण कर रखी है उस कौस्तुमणि में श्री प्रिया अपनी ही मुख की छवि देखती है और मुख्य छवि देख के मान धारण कर लेती है वो एक कौन सी सुंदरी है जिसको तुमने अपने हृदय में बैठा रखा है उसे भी श्याम सुंदर कहते हैं श्याम सुंदर कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं और सखी कहती है कि अरे सखे राधिके बलहारी जाऊ तेरी इस विमुग्धता पर जो अपनी ही छवि को श्री श्याम सुंदर के कौस्तो मणि में प्रतिबिंबित करके तू मोहित हो रही है तो यहां की ऐसी बाबरी बेहरन श्री श्री भट्ट जी ने युग शतक में एक शब्द का प्रयोग किया बड़ा प्यारा शब्द है बाबरी बेहरन ये युग सरकार बिहार में सदा बाबरी रहते हैं। बाबरी व्यक्ति को जो सूझ जा, जाए बस वही सूझ जाए वही धुन चढ़ जाए ऐसे ये बाबरी बेहरन में पहले क्या है क्या संगति है देश तो बाबरी बेहरन में विमोहित है और श्री किशोरी की उस बाबरी बेहरन को देख करके सखी भलेहारी लेती है बुलेहारी सखी भलेहारी जाऊं तेरी इस बाबरी बेहरन के ऊपर तेरी इस प्रेम विमुग्धता के ऊपर कि अपने ही प्रतिबिंब को तू नहीं पहचान रही है ऐसे श्री श्याम सुंदर कभी कभी श्री प्रिया जी कभी कभी ऐसे ही प्रेम वैचित्य या ऐसे ही बिमोह बाबरी बेरन प्रेम वैचित्य नहीं ऐसी बाबरी बेरन कभी कभी श्री लाल जी में भी उदय हो जाती है श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर जब श्री श्याम अपने दो प्रतिबों को देखते हैं तो श्री श्याम कहने हैं ये कौन है जो मेरी प्रिया उनके श्री अंग का स्पर्श करते हुए प्रिया के हृदय में ये कौन बसा हुआ है तो अपने ही प्रतिबिंब को प्रिया के श्री अंग में दर्शन करके प्रतिम्बित देख करके श्री श्याम विमोहित होकर के कहने लगते हैं कभी बाबरी बेहन में के कौन किशोरम द्वयम दो ये कौन किशोर हैं जो कि वर कांत वहरी चौद्रम नील कमल की जो कांति है उस कांति की लहरी को चुराने लगते हैं अपने ही प्रतिबिंब को श्री प्रिया के हार में प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर में देख करके श्याम सुंदर कहने लगते हैं कि नीले कमल की इसी कांति को चुराने वाले ये दो किशोर कहा से आगे ये कौन हैं? और उस समय सखी बलिहारी जाए वे श्याम सुंदर आपकी इस बाबरी बेहरम के ऊपर हम बाल बलिहारी जाते हैं अरे पहचान नहीं रहे हो ये आपका ही प्रतिबिंब है जो श्री प्रिया के निष्कहारों में कहीं प्रतिबिंबित हो रहा है प्रिया के मंगल सूत्र में जो प्रतिबिंबित हो रहा है पुरानी जो मंगल सूत्र की पद्धति रही वह तीन पदक की पद्धति रही उसमें तीन पदक होते थे एक पदक बीच में दो पदक तो जो बीच का पदक है वो तो कहीं छिपा हुआ है परंतु दो पदकों में अपने ही प्रतिबिंब का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो कि नई इंदी वर्मा ने नील कमल की कांति को चुराने वाला ये किशोर द्वय कौन है तो तत्वो चकास्तम रूपेण सम्बोहनम आहाये तो चकास्ति जो आपके मंगल सूत्र के पदकों में चकास्ति माने सुशोभित हो रहा है आपके भक्षस्थल के ऊपर जो सुशोभित हो रहे हैं ऐसे दो कौन चोर किशोर द्वय है कि संबोधनम जो आपके रूप को देख के संबोहित हो रहे हैं इसलिए ऐसे राधिक एक काम करो कि आप तन मान आत्मसखीन करो ये दो युवक हैं आज रास में जैसे आप अनेक रूप धारण कर रही हो और अनेक रूप धारण करके जैसे रास में नृत्य करती हो ऐसे कृपा करके मुझे अपनी सखी बना लो क्योंकि यहां पर दो युवक हैं पृथ्वी हो रहे हैं इसलिए एक को तो एक के साथ में तो आप रास बिलास करती हुई विराजमान होना और दूसरे के साथ में मुझे सखी बना लो मैं दूसरे के साथ में राधा भाव धारण करके उसके साथ में मैं नृत्य करती हुई विराजमान होंगी श्याम सुंदर अभिलाषा कर रहे हैं राधा भाव द्व्युति धारण करने की अभिलाषा करते हुए श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि तनमान आत्म सखी करू कृपा करके क्योंकि यहां दो श्याम सुंदर विराजमान हैं तो दो श्याम सुंदर विराजमान जब कोई सखी कहती है ये तो आपके ही पृथ्वी में है तो फिर श्री श्याम सुंदर अपनी बात को संभालते हुए कह रहे हैं बोले हे श्री किशोर एक काम करो आप एक श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करो और मैं आपका ही रूप धारण करके मुझे अपनी सखी बना लो और सखी बनाकर के मैं दूसरे जो श्याम सुंदर है उनके साथ में रास करती हुई रास मंडल में विराजमान होंगी जैसे महारास के समय तुमने अनेक रूप धारण किए और श्री सखी के रूप में विराजमान हुए ऐसे ही और श्री श्याम सुंदर प्रत्येक सखी के साथ में अलग से नृत्य करते हुए विराजमान हैं इसलिए तुम भी मुझे अपनी सखी बना लो और सखी बना करके द्वितरुणीय नवद्रहम सुनिष्यति आज हम और तुम दोनों जो द्वितरणी हैं मैं आपकी सखी बनकर के सखी रूप धारण करके राधा भाव ज्योति धारण करके जब मैं विराजमान हूं और जब ये श्याम सुंदर जो आपके मंगल सूत्र के पदक में दूसरे श्याम सुंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं ये श्याम सुंदर मेरा आलिंगन करते हुए विराजमान हो तो यहाँ पर दो स्वरूप श्याम सुंदर के हैं ऐसे ही मैं भी हे श्री राध के कृपा करके आप मुझे अपनी भाव और कांति प्रदान करें जिस भाव और कांति को धारण करके मैं भी श्री जो सुख आपको प्राप्त हो रहा है वो सुख मुझे भी आश्रय जाती सुख की मुझे प्राप्ति हो तब माम आप सखी करू मुझे अपनी सखी ही बना लो अर्थात कृपा करके अपनी भाव और कांति मुझे प्रदान करो द्वितरणीय अयम ये ये जिससे श्री शामसंदर रास में जैसे अनेक तरुणियों का आश्लेष करते हुए विराजमान हो रहे थे ऐसे जब श्याम ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं तो यहाँ पर दो रूप धारण किए हुए हैं तो हम भी दो तरुणी बनकर के मैं विराजमान हूं और श्री श्याम अपने रूप से स्वयं मोहित होकर के अपने रूप का स्वयं आस्वादन प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगते हैं छायाम स्वच्छाया तो पातुना। ऐसे श्री श्याम सुंदर अपनी निज की छाया को देख करके ही मोहित हो रहे हैं राधा स्मितम पात ऐसा उस समय श्री राधारणी हंस रही हैं। वे श्री राधारणी का मुस्कान हम सबको अपने आनंद करें बड़ा सुंदर भाव है कभी श्री प्रिया जी ने कंठ में जो मंगल सूत्र धारण कर रखा उस मंगल सूत्र के पदक में श्री श्याम सुंदर का ही प्रतिबिंब विराजमान है उस प्रतिबिंब को देख करके श्री श्याम सुंदर के हृदय में ये अभिलाषा हो जाती है कि आहा मेरा प्रतिबिंब इतना सुंदर है जिसे श्री प्रिया अपने हृदय में धारण कर रही है और उसका आलिंगन करती हुई विराजमान क्योंकि श्याम सुंदर ने दो स्वरूप धारण कर लिए यहां तो जैसे रास में श्याम सुंदर ने जितने स्वरूप धारण किए जितनी गोपी थी उतने ही स्वरूप धारण करके रास मंडल में जैसे श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं क्योंकि श्याम सुंदर के दो स्वरूप हो रहे हैं तो श्री राधिका तो एक श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन कर रही है उनको देखकर के मेरे हृदय में भी तीन अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं कि श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वाने वो स्वाद्यो ये नाम मृत मधुरमा की दृशो वा मदी सौक्षम चास्या भवता की दृशो वेत लो भात तदभा समझन हरी गर्व सिंधव हरिंदु की आह श्री राधिका की प्रेम की महिमा कैसी है अद्भुत कि श्री श्याम सुंदर अनेक रूप धारण करके श्री राधिका से प्रेम की शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं आ यदि श्री किशोर जी कृपा करके अपनी भावकांति मुझे प्रदान कर दें तो इस प्रेम की महिमा को मैं भी प्राप्त करके कृतकृत हो जाऊं मैं हूं शिष्य नट राधिका हैं अध्यापक वे राधिका कृपा करके अपने प्रेम उनको अपने रूप भाव को मुझे प्रदान करने अपने प्रेम को मुझे प्रदान करना जिस प्रेम को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर जैसे श्री राधिका के अधीन हैं श्याम सुंदर के इस माधुर्य काम में दर्शन करूं तो राधिका के प्रेम की महिमा का जब तक राधिका नहीं बनूंगा तब तक मुझे आस्वादन की प्राप्ति नहीं हो श्री राधिका का सुख निस्संदेह मेरे सुख की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है और श्री राधिका उनका मेरा अपना सौंदर्य वह भी कोई कम नहीं है इन तीनों वस्तुओं का कृष्ण बनकर के कृष्ण का आस्वादन में प्राप्त नहीं कर सकता हूं मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता है इसलिए अपने सुख का आस्वादन प्राप्त करने के लिए मुझे हे श्री राधिका आप राधाभाव प्रदान करें जिससे अपने सुख का आस्वाद प्राप्त कर लू मैं आपकी सखी बन जाऊंगा तो श्याम सुंदर का करने पर जैसे आपको परम सुख की प्राप्ति हो रही है ऐसे परम सुख की प्राप्ति मुझे हो यह आश्वाद को मैं प्राप्त करूं और आपकी प्रणय महिमा उसको मैं जानूं जैसे आपकी प्रणय महिमा के कारण आप अनेक सखी रूप धारण करके विराजमान है और श्री श्याम जिस भाव की जो सखी है उस भाव के प्रेम का आस्वादन करने के लिए अनेक रूप धारण किए हुए हैं ऐसे ही श्री राधिका भाव को यदि मैं प्राप्त करूं तो श्री राधिका भाव को धारण करके मैं भी श्री श्याम का परम्भन करते हुए उस भाव को श्री राधिका का आश्रय जाति जो भाव है उस आश्रय जाति भाव का मैं आस्वादन प्राप्त कर और उसे मैं प्यारे जैसे रखें कब मेरी वो स्थिति होगी जैसी श्री राधिका की स्थिति श्री राधिका आपकी स्थिति है कि नेत्रम धारे वनम गुद्धया गिरा पुल कई निचितम बपुकदा तब नामक ग्रहण भविष्यति जैसे कृष्ण का नाम ग्रहण करते हुए श्री राधिका गदगद नेत्र होकर के विराजमान है अष्ट धारा निरंतर निरंतर प्रवाहित होती है रोमांच से युक्त होकर के श्रीरंग जैसे विराजमान हैं, ऐसे कर् वह स्वरूप का मैं भी आस्वादन प्राप्त करूं श्री राधिका यदि मुझे अपनी सखी बना लें और सखी बना करके निज भाव और कांति दे दे तो जैसे श्री राधिका अनेक रूप धारण करके श्यामचंद्र के साथ में बिलास कर रही है राधिका का ही स्वरूप धारण करके मैं श्यामचंद्र के साथ में विलास प्राप्त कर कर कर यह अनुभव करूं कि श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है उस प्रणय महिमा का स्वयं अनुभव कर सकूंगा राधिका का सुख कैसा है उस सुख का मैं स्वयं अनुभव कर सकूंगा और मेरा अपना सौंदर्य कैसा है इसका भी आस्वादन मैं स्वयं प्राप्त कर सकूंगा इसलिए हे श्री राधिके आप कृपा करके मुझे अपनी सखी बना तो पहले तो एक बार श्री श्याम सुंदर को भ्रम हुआ और भ्रम में कहीं मान उत्पन्न हुआ श्री प्रिया के हार के में अपने ही दो प्रतिबों को आभार भेद से देखकर के अपने दो प्रतिबों को अलग देखकर के कहीं पूछने लगे कि ये कौन है दो युवक जो कि कमल की इसी कांति वाले हैं और नील कमल की कांति को चुराते हुए ये दो किशोरद्व है श्री राधिके आपके वक्षस्थल के ऊपर जो हार के पदक हैं उन पदक में कौन प्रतिबिंबित हो रहे हैं जब सही मुस्कुराने लगी तो श्याम को होश आया बोले अरे ये तो मेरे ही प्रतिबिंब है और जब मेरे ही प्रतिबंब हुए तो उस समय श्री श्याम के हृदय में ये अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि आहा जैसे श्री प्रिया अनेक रूप धारण करके महाराष्ट्र में अनेक भावों के द्वारा श्याम की सेवा कर रही हैं यदि श्री किशोरी जी कृपा करके अपनी भाव और क्रांति ये दोनों मुझे प्रदान कर दे तो आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करके श्री राधिका को जो तीन सुख की प्राप्ति हो रही हैं जो नुकुंज में मुझे प्राप्त नहीं है उन तीन सुखों को मैं प्राप्त कर सकूं श्री राधिका की प्रणय महिमा ऐसी कि वे अनेक स्वरूप धारण करके जैसे श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं मैं भी श्री राधिका की उस सेवा करने में राधिका की इस भावना की को पूरा करने में राधिका भाव कांति धारण करके श्री श्यामचंद्र की सेवा करूं और अपनी स्वामी श्री राधिका की इच्छा को पूरा करू एक भाव दूसरा भाव श्री राधिका का आश्रय जाति सुख निसंदेह मेरे विषय जाति सुख की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है इसलिए यदि श्री राधिका मुझे अपनी भाव कांति बना देकर के अपनी सखी बना लें तो श्री राधिका के आस्वाद को मैं प्राप्त कर सकूं और मैं कितना सुंदर हूं कि राधिका मुझे अपने वृक्षस्थल से लगाती हैं अनेक रूप धारण करके अपनी ही श्रीअंग एक जो श्रीअंग है उसके ही विभिन्न अंगों के माध्यम से जैसे वे प्यारे को कहीं अपनाते हुए विराजमान हैं ऐसे ही मूर्तिमान श्री राधिका अनेक सखी का स्वरूप धारण करके अनेक नायिका गोपियों का स्वरूप धारण करके श्याम सुंदर के साथ में विलास करती हुई उनकी सेवा करना चाहती हैं। यदि किशोरी जी कृपा करके अपनी वो भाव कांति मुझे प्रदान कर दें तो कांति प्रदान करने पर मैं श्री राधिका की प्रणय महिमा को भी जान। तो राधिका की प्रणय महिमा को जानने के लिए अपने सौंदर्य का स्वयं मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूं अपने सौंदर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करने के लिए और श्री राधिका का सुख आश्रय जाति सुख विषय जाति सुख की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है इस सुख को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के श्री चरणानंद में अपने वो जो भ्रम था उस भ्रम को कि ये कौन दो युवक हैं जान गए कि ये तो मैं ही हूं किसी दूसरे योग की यह सामर्थ्य नहीं कि श्री पथम्रताओं की पूजनीय श्री राधिका का स्पर्श कोई अन्य पुरुष कर भी सके ये तो मैं ही हूं क्योंकि इन गोपियों की एक विशेषता है कि इन गोपियों का स्पर्श कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है या तो ये गोपी अन्य पुरुष को देखते ही स्वयं अंतर्धान हो जाएंगी या वो पुरुष स्वयं जल जाएगा भस्म हो जाएगा इनके पात्रवृत्ति के आगे इसलिए पतिम गोप जो हैं, उनके आगे ये गोपी कभी भी जाती नहीं है की भी जितनी भी गोपी हैं, उनके पतिम मन गोपों के आगे प्रतिम गोप इनके सामने कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं वे दूर से घर में ये है इतना मानते हुए ही प्रणाम करके अंतर्धान हो जाते दूर चले जाते हैं देवी से प्रणाम करके कभी भी इन गोपियों को मूल गोपियों को गोप कभी छू नहीं सकते हैं छूएंगे तो या तो इनके पात्र के कारण वे भस्म हो जाएंगे जैसे रावण मूल सीता को कभी हरण नहीं कर सकता था मूल सीता को छूता तो वो वही भस्म हो जाता छाया सीता को ही उसने हरण किया तो मूल सीता को रावण नहीं छू सकता था या सीता अंतर्धान हो जाती परंतु तो आगे की वीला करनी थी इसलिए न तो सीता अंतर्धान हुई न रावण भस्म हुआ छाया सीता का ही रावण ने हरण किया इसी प्रकार मूल जो गोपी है उन मूल गोपियों को कोई दूसरा स्पर्श कर नहीं सकता है श्याम सुंदर ये पहचान रहे हैं कि मैं श्री प्रिया के पदक में प्रिया के मंगल सूत्र में जो दो अपने का दर्शन कर रहा हूं ये कोई दो पुरुष नहीं हैं ये तो मैं ही हूं ये तो प्रिया की इतनी महिमा है कि वह अनेक अनेक भाव धारण करके श्री श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं इसी प्रकार प्रिया के अंग अंग श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं और अंग अंग में श्याम सुंदर प्रतिबिंबित होकर के प्रिया को परम परम सुख प्रदान करते हुए विराजमान हैं। हाय वह अवसर कब आएगा यदि श्री राधिका मुझे अपनी भाव कांति दे, दे तो उस भाव कांति को प्राप्त करके मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगा और कृतकृत्य होकर मेरी जो तीन अभिलाषाएं हैं वे तीन अभिलाषाएं जब पूर्ण होंगी तब तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा और वे तीन अभिलाषा है कि जैसे श्री राधिका अंग अंग से शाम सुंदर की सेवा कर रही हैं यदि मुझे अपनी सखी बना लें राधिका भाव प्रदान कर दें गौर स्वरूप प्रदान कर दें तो मैं श्री राधा भाव से कृष्ण की सेवा करूं एक अभिलाषा राधिका की प्रण महमा फिर राधिका का सुख राधा का बने बिना मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं और अपने सौंदर्य का भी आस्वादन मैं अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता हूं उस आस्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मैं कहीं श्री राधा भावद्युति को धारण करना चाहता हूं ऐसे श्री श्यामचुंदर राधा भावद्युति धारण करने की प्रार्थना कर रहे हैं तो इस श्लोक में सबसे पहले तीन स्टेप है फर्स्ट स्टेप में श्री श्याम को लीला में निकुंज में भ्रम हुआ कि ये दो कौन पुरुष हैं जो कि श्री राधिका के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान हैं प्रतिम्बित हो रहे हैं सखियों के संकेत करने पर श्याम पहचान गए अरे ये तो मैं ही हूं और इस बात को पहचान करके श्याम के हृदय में दूसरा स्टेप उत्पन्न हुआ कि आहा श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है कि वे अपने अंग अंग के साथ में श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त करना चाहती हैं और अनेक रूप धारण करके अनेक अंगों के माध्यम से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं हा यह सेवा मुझे प्राप्त हो उसके लिए श्री श्याम सुंदर तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए श्री प्रिया जी से फिर प्रार्थना करने लगे तीसरा स्टेप के उन राधिका की प्रणय महिमा को जो देखा उस प्रणय महिमा को देख करके तीन अभिलाषा उनको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे श्री राधिके आप मुझे अपनी सकी बनाओ पहले रूप में दो रूप में का दर्शन किया दूसरे स्टेप में श्री श्यामचंदर ने राधिका की महिमा का दर्शन किया और तीसरे स्टेप में श्री राधिका स्वरूप धारण करके श्यामचंदर के साथ में मिलन प्राप्त करते हुए अपनी तीन अपूर्ण इच्छाओं को वहां पूर्ण किया कि श्री राधे का की प्रणय महिमा अद्भुत है जो वे अनेक रूप धारण करके सखियों का रूप धारण करके अपने भाव सखियों में समर्पित करके अनेक भावों से शांत सुंदर की सेवा कर रही हैं एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा अपना सौंदर्य मैं स्वयं नहीं भोग सकता हूं मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता मिश्री से भिंद बनकर करके ही मिश्र का स्वाद लिया जा सकता है अपने सौंदर्य को मैं भूमू और तीसरा आश्रय जाती प्रेम निसंदेह विषय जाती प्रेम की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा है क्योंकि श्याम सुंदर में कहीं एक कुसंस्कार है आत्मा पूर्ण कामता का अतः उनको जो सुख मिलता है उस सुख को वे पूरी तरह से प्रिया को समर्पित नहीं कर पाते हैं जबकि प्रिया अपने संपूर्ण सुख को श्याम सुंदर को समर्पित कर देती है आता श्री श्याम सुंदर श्री राधिका की सखी बनना चाहते हैं और सखी बनकर गौर भाव और कांति इनको धारण करके श्री कृष्ण के माधुर्य का कृष्ण स्वयं ही आस्वाद प्राप्त करना चाहते हैं बोलो लाली लाल की जय युग स्वरूप की जय बिल्कुल महाप्रभु का भाव एकदम महाप्रभु का भाव हाँ हाँ बिल्कुल हा, हा, महाप्रभु का भाव बिल्कुल यही एकदम यही भाव और तभी उसकी रसपूर्ण संगति है अन्यथा कोई दूसरे स्वरूप में संगति नहीं जय so, Yes, Welcome. Krishna is attracted to the gopis who have the who are kalya bhuya of karanati yes. for their expansions. Yes, yes. That sir. is why he is attracted to all the millions of gopis. Yes, yes. But I understand that there are also some padayals who aim for a uh, gopiba, so hmm. they will become gopis, no? Yes. And do they then Krishna is not attracted to them? No, no, that's right. But but the mm -hmm. sampraya who want to be gopi. And as a heroine, they want to love Sri Krishna. Even then, they cannot get the form of a gopi unless there is the kindness and the, uh, the uh, krpa of Sri Radha. He is not bestowing on them. If the Radha is bestows his krpa on that person and gives some portion of his love, that means a drop of his uh, of his love. In the heart of that uh, sadhak, only then that sadhak will get uh, the naiya bhav, the heroine bhav. And unless uh, Shri Radhika is not uh, bestowing her kripa, as uh, on Lakshmi, Shri Radhika is not bestowing his kripa, then Lakshmi is not getting the opportunity of being a gopi in Rasa. So unless the kripa of Shri Radhika. nobody can enter into the last so radhika is there so jewel question was this that the person who want to serve shri krishna as a a herin and he want to love shri krishna serve shri krishna but she has not taken the shelter so no this is not this is uh, this is the wrong uh, this uh, concept is wrong unless shri radhika rani is uh, bestowing his kripa and unless he has got taken the kripa of shri radha yani shri radha yani he will not be able to enter he will not get the opportunity to be a gopi and then uh, the ras is not uh, available to him so this is the main thing so though a person has uh, accepted uh, is uh, um, uh, desiring to have ras with shri krishna he can desire it but his renishment will be always lesser than the renishment of a, a manjari but if he has taken the shelter of shri mahaprabhu then his renishment will be of the higher level than the renishment of a heroine so shri mahaprabhu uh, unless the kripa of mahaprabhu he will not get it they, they so Yes, yes. They, they, they, either they will uh, uh, enter into uh, Gopi bhav, or if they have taken, uh, they have adopted the sadhan padhiti or bhayti, then they will go to Golok. Out of, out of Golok. Out of, out of go, Golok. Or if they think that uh, the Gopis are paramount, Sri Krishna's Gopis are endless. uh parke shri krishna spramuk then the dapti bhav the kapil sense is much more important then they will get the immersion shri satyabhama so either they will get in the antaras of shri satyabhama or they will get in the antaras of shri goluk but not so here so kia so kia so they will get the sokia bhav not in bridge in nikunj they will get three uh, two bhav they can get two bhav either the uh, gopi bhav that is of a heroine and the second bhav is that is manjuri bhav that means maid servant so being maid servant she will serve shri radhani and shri yourself so that's right कल से वहाँ वह, वहां पे माने चार बजे से है आप लोग कृपा कर करें वहां पे तो बड़ा सीमित मान पीन की कथा है सब लोग पढ़ा हाँ भला मुझे सुखधाम जस्ट जस्ट नि गौरी गोपाल